वर्णन है इसमें प्रधान भवन की बात में था ना गुण प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं तो गुणों का ही वर्णन पूर्व के सभी वाक्यों के द्वारा किया गया है तो जाति वाले और अतुल्य जाति वाले ध्यान देना तीनों गुण मिलकर ही सभी कार्य करते हैं जैसे कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञान किसका कार्य है तो, तो हैं और जैसे ग्रंथ पढ़ रहे है उस समय जो आप पृष्ठों को पलटते हैं वो भी कितना कार्य हो जाएगा खर्च का अच्छा ज्ञान जो है ना कि जो आपको होता रहता है किसी वाक्य के अर्थ का विचार कर रहे हैं तो एक वाक्य का अर्थ ज्ञान होने पर वृद्धि होती तो नहीं है ना दूसरे वाक्य का ज्ञान होता है तो कुछ भी हो रही, रही, रही है जो गुण का है ना मतलब जो अंतर दो, दो ना हाँ तो वो तो क्या मानस क्रिया हो गई ना हाँ ये के, एक के की होने के बाद में दूसरे के आकार की वृत्ति होगी गई हाँ ऐसे हाँ। की मतलब क्या है कि एक पद के अर्थ का विचार होने के बाद में दूसरे पद के अर्थ का विचार करने प्रवृत्ति होगी ऐसा मार्ग आप चलते है तो क्रिया रजोग्य है मार्ग आप देखते है मार्ग में खंटक है या नहीं है साई ओर जाना या बाई ओर जाना तो ये मार्ग ये किसका कार्य है चलना तो रजोगुण का कार्य है और मार्ग को देखना मार्ग का ज्ञान सत्युगुण का कार्य है तो मतलब ये है कि सतु गुण का कार्य जो प्रकाश है और सत्य गुण का कार्य जो सुख है ये तुल्य जाति वाला कार्य हुआ ये सत्युगुण के तुल्य जाति वाला कार्य हुआ अब सत्व केवल अकेले रह के करता है या अन्य दो गुणों भी साथ से रहते हैं तो अन्य अन्य जो अन्ने दो गुणों का ये, ये सहयोग से ये कार्य हुआ जो प्रकाश और शुक्र सत्व गुण का तुल्य जाति वाला कार्य है और इस समय जो रज और तम सहकारी हो करके रहते हैं तो रज और तम का अतुल्य जाति वाला कार्य है जैसे रज गुण का तुल्य जाति वाला कार्य क्या होगा प्रवृति लोभ यही है ना प्रवृत्ति लोभ दुख ये क्या होगा रजगुण का तुले जाती वाला कार्य और उस समय जो साकारी रूप से सात और तम रहेंगे तो उनका सत्य और तम के लेख का अतुल्य जाति वाला कार्य होगा और तम का क्या है स्थिति मतलब क्रिया की, की निवृत्ति ज्ञान की निवृत्ति ये तम का तुल्य जाति वाला कार्य है और सत्य और रज का अतुल लगा नींद लगी है आलस समाज आ रहा है किसका कार्य है ये सब उसको बिस्तर पे जाके सोना है इतना ध्यान रहता है ना तो, तो किस गुण का बहुत लोग उसको समाधि मानते हैं बोलते है ठीक है सोना कही उपचार से मैं सोच जाऊ समाधि हो गई तो तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले शक्ति भेद करते हैं है यहाँ पर कार्य विशेष तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले कार्य विशेष के आरंभक हैं किसके आरंभक हैं आरम्भक है शक्ति करते कार्य विशेष से आरंभक था तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले मतलब समान जाति वाले और असमान जाति वाले कार्य विशेष के आरंभक होते हैं जनक होते हैं कहेंगे अब देखेंगे जहाँ पाठ चल रहा है वहाँ पर देखिए भाषा जो है ना इसकी विषय बहुत अच्छा है पर कहीं कहीं शब्दावली कठिन है है ना व्यास वा हाँ शब्दावली कठिन <laughs> शब्दों का प्रयोग कही कही आ जाता है अब देखिए इतना जरूर है कि ये ठीक है बढ़िया है फिर भी कहाँ से पाठ है अपना परिणाम बिना प्रयोजन के नहीं होता है बल्कि प्रयोजन को स्वीकार प्रयोजन को मानकर होता है इसलिए भोग और पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए वह दृश्य रूप परिणाम होता है यह आया था ना? पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए वह दृश्य रूप परिणाम होता है यदि प्रकृति का दृ। महादारी दृश्य भूत रूपों में परिणाम न हो यदि प्रकृति का महादारी दृश्य भूत रूपों में परिणाम न हो तो भोग रूप हो सकता है दे इंद्री के बिना भोग रूप परिणाम नहीं हो सकता है और दे इंद्री आदि के बिना क्या है की साधना भी नहीं हो सकती है तो कहते हैं मोक्ष के के लिए तो पुरुष के भोग और भोग के लिए वो परिणाम होता है ठीक है तो सृष्टि रचना भी हुई है की आराधना करते संसार से कृषि मुक्त हो जाए इसके लिए हुई है आगे देखेंगे तो इसमें भोगापर्गम आवे आजा तो भोग किसे कहते हैं अपवर्ग किसे कहते हैं उसको बताया जा रहा है भाष्य में तक तक तक्त्र उन दोनों में, में? वो और अवर्ग में आया है ना इष्टानिष्ट गुण स्वरूपा और इष्ट और अनिष्ट इष्ट क्या है आपका सुख और अनिष्ट क्या है? दुख, है दुख है इसको ऐसे लगाएंगे सुख दुख रूप गुणों के कार्य सुख दुख रूप गुणों के कार्य का उदाहरण है गुण स्वरूप है ना ध्यान देंगे ये सुख दुख क्या है ये सतुस्तम सुख दुख क्या है गुणों का कार्य है गुणों का कार्य है गुणों का बस है ना सत्व गुण का कार्य सुख है ना तो सुख दुख क्या है गुणों का कार्य है तो गुणों के कार्य को उपचार से क्या कह सकते हैं गुण इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया है सुख दुख को गुण का स्वरूप कह दिया है गुण का स्वरूप कह दिया है कि क्योंकि कार्य कारण के रूप का होता है इस दृष्टि से कह दिया है में तो गुण स्वरूप कर देंगे ये गुण कार्य गुण कार्य को भी गुण का रूप कहते हैं ना तो वही है कि सुख दुख रूप गुण के कार्य का अनुभव सुख दुख रूप गुण के कार्य का गुण का कार्य क्या है हाँ सुख दुख रूप गुण के कार्य का अनुभव करना भोग है सुख दुख रूप गुण के कार्यों का अनुभव करना भोग है मतलब तो गुण के कार्य कौन कौन है सुख दुख तो सुख दुख का अनुभव करना ही भोग है और ये कैसा तो एक पद यहाँ पर है अविभागाकर अविभाग को तो प्राप्त हो के ध्यान देंगे यदि ऐसा ज्ञान हो जाए की मैं बुद्धि से भिन्न हूँ मैं बुद्धि से भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान हो जाए तो बुद्धि के धन सुख दुख को पूर्ण सपने में मानेगा यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं बुद्धि से भिन्न हूँ तो विज्ञाता पुरुष तो विज्ञाता बुद्धि में रहने वाले सुख दुख को में मानेगा अपनेगा अपने में कम मानता है जब वो बुद्धि से भिन्न अपने को नहीं समझता है बुद्धि से भिन्न अपने को नहीं समझता है तो मतलब क्या है की अविभाग्य को प्राप्त होकर क्या मतलब होगा और विभाग को प्राप्त होकर के तो ध्यान देंगे समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्य होता है तो यहाँ पर कैसे मैं समझाऊंगा आपको तो, जैसे कि पुरुष बुद्धि से भिन्न बुद्धि से विभक्त अपने को समझ पाता है जो सुख दुख का भोक्ता पुरुष है पुरुष जिस समय सुख दुख का भोक्ता हो रहा है उस समय क्या है कि बुद्धि से भिन्न अपने को नहीं समझ पा रहा है बल्कि बुद्धि के साथ अभिभाग से प्राप्त हो रहा है मानो बुद्धि के साथ उसका अभिभाग हो रहा है अभिभाग का मतलब अभेद तो अभेद को प्राप्त जैसा होकर अभिभाग को प्राप्त जैसा होकर जैसे बुद्धि के साथ उसका अविभाग अपने को मानता है ना बुद्धि के साथ जैसे अपना अभिभाग समझता है अपना अभेद समझता है वैसे ही ध्यान देंगे सुख दुख रूप में परिणत सुख दुख रूप बुद्धि की वृत्तिया ही सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है और दुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही क्या है है। तो जैसे बुद्धि से अपना वेद समझता है वैसे ही बुद्धि की वृत्तियों के साथ भी अपना आवेद समझता है जैसे बुद्धि के साथ अपना वेद समझता है वैसे ही बुद्धि की वृत्ति के साथ भी अपना आवेद समझता है क्योंकि बुद्धि की वृत्ति भी तो बुद्धि ही है ना तो यहाँ पर ध्यान देंगे अविभाग्य जैसा प्राप्त होकर के तो ये अविभाग जैसा प्राप्त होकर के इष्ट तथा अविभाग जैसा प्राप्त हो कर के सुख तथा दुख रूप गुण के कार्य का अनुभव गुण के कार्य का अनुभव करना भोग कहलाता है ये थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि समान व्यक्ति वाले को एक साथ अन्न होता है तो फिर अगपन्नम का अन्न किसके साथ होगा स्वरूपा उदाहरणम के साथ तो ध्यान देंगे कि अविभाज अभिभाग की अविभाग अविभाग जैसा होने पर जैसा होने पर या अविभाग की प्राप्ति होने पर अभिभाग की प्राप्ति होने पर क्या होता है इस तौरिष्ट गुण के कार्यों का अनुभव होता है गुण के कार्यों का अनुभव का होता है अभिभाग की अभिभाग की प्राप्ति होने पर गुण गय के कार्यों का अनुभव होता है इसलिए यहाँ पर अविभाग की प्राप्ति को ही क्या बोल दिया है गुण स्वरूप का उदाहरण बोल दिया है अभिभाग की प्राप्ति हो पर गुण से कार्य का होता है इसलिए अविभाग की प्राप्ति को क्या बोल दिया है गुण स्वरूप का उदाहरण तो पंक्ति का अर्थ ऐसा होगा हो कि बुद्धि के साथ अविभाग जैसा बुद्धि के साथ अविभाग को प्राप्त हो होकर बुद्धि के साथ किसका विभाग होता है पुरुष का पुरुष का बुद्धि के साथ अभिभाग प्राप्त होने पर पुरुष का बुद्धि के साथ अभिभाग प्राप्त होने पर या पुरुष का बुद्धि के साथ अभिभाग जैसा प्राप्त होने पर सुख तथा दुख रूप गुण के कार्य का अनुभव होता है और का अनुभव लग गया। पुरुष का बुद्धि के साथ के साथ प्राप्त होने पर सुख तथा दुख रूप गुण के कार्यो का अनुभव होता है दुबारा देखो क्या होगा पुरुष का बुद्धि के साथ अविभाग्य जैसा प्राप्त होने पर सुख तथा दुख रूप गुण के कार्य का अनुभव ही भोग कहलाता है सुख तथा दुख रूप क्या है गुण का कार्य और गुण के कार्य का अनुभव भोग कहलाता है गुण के कार्य का अनुभव उदाहरण का से अनुभव गुण स्वरूप का गुण का कार्य हाँ लगती की पुरुष का बुद्धि के साथ अविभाग्य जैसा प्राप्त होने आरोप इष्ट तथा अनिष्ट रूप गुण के कार्य का अनुभव भोग कहलाता है अविभाग की प्राप्ति होने पर गुण के स्वरूप का उदाहरण होता है इसलिए गुण के स्वरूप का उदाहरण को अविभाग की प्राप्ति कर दिया है ठीक है ये ध्यान रखेंगे तो ये भोग हो गया अब भोग पुरुषार्थ हो गया दूसरा क्या पुरुषार्थ होगा मुख्य अकवर्ग चतुर्विद पुरुषार्थ कहे जाते हैं जिसमे की ये चरम पुरुषार्थ क्या है भोग अवशेष कौन हुए धर्म अर्थ काम तीनों को ही सांघास्त्र में संक्षेप से भोग कर दिया जाता है और भोग में तीनों वजह है अच्छा आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर भोग क्या है कि का ऐसा यही आपका भोग है। और अपवर्ग क्या है भोक्ता चेतन पुरुष के स्वरूप का अवधारण करना भोक्ता चेतन पुरुष के स्वरूप की अनुभूति अपवर्ग है भोक्ता चेतन पुरुष के स्वरूप की अनुभूति कैसी की मैं दृश्य नहीं हुई मैं मैं दृश्य नहीं हूँ मैं विकारी नहीं हूँ मेरे में सुख दुख नहीं है मैं दृश्य नहीं हूँ प्रसन्न नहीं हूँ और सुख दुख आदि विकार मेरे में नहीं है इस प्रकार भोक्ता पुरुष की अनुभूति अपवर्ग है यहाँ भी ध्यान देंगे अवधारण कर अनुभव या अनुभूति तो भोक्ता पुरुष का अनुभव अपवर्ग का साधन है इसलिए भोक्ता पुरुष के अनुभव को यहाँ वर्ग कहा जा रहा है ये ध्यान देना हाँ तो अन्य सत्य पुरुष अपवर्ग का साधन है ना भोक्ता पुरुष का अनुभव जो है ना वो रूप है अब सत्य पुरुष का साधन है इसलिए है। किस शब्द का प्रयोग किया गया ये ध्यान रखना चाहिए समिति लगाने के लिए की भोक्ता के स्वरूप का अनुभव उदाहरण करना भोक्ता के स्वरूप का अनुभव करना अपवर्ग है तो अपवर्ग है इसे अपवर्ग यहाँ किसको कहा गया अपवर्ग के हाँ भोक्ता पुरुष करना पुवर्ग इस प्रकार अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति अच्छा दो का अतिरिक्त अन्य दर्शन नहीं है हम इसको ऐसे लगा देते दो कौन हो गया एक तो दृश्य एक तो हो गया आपका दृश्य और दूसरा हो गया दृष्टा दृष्टा कौन हो गया भुक्ता पुरुष दृश्य हो गया और दूसरा दृष्टा जो भुक्ता है तो ऐसा लगाएंगे की दोनों कौन कौन और भ्रष्टा इस प्रकार दोनों के ज्ञान का अध्ययन कर देंगे दोनों के ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान नहीं है दोनों को ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान नहीं है ये तो हमने ऐसा लगाया फिर यदि कुछ और समझ में आएगा तो मैं बोल दूंगा दोनों को ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान नहीं है या दो के अनुभव से अतिरिक्त अन्य कोई अनुभव नहीं है नहीं नहीं नहीं एक तो भोग हो गया ना सुख दुख का अनुभव बद्धावस्था में जो संसार का ज्ञान होता है एक ज्ञान ये हो गया और विवेक ख्याति के द्वारा जो बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान होता है दुष्ट का ज्ञान हो गया है न इस प्रकार दोनों के ज्ञान से अतिरिक्त दो कौन हाँ जीज़ी। आ, हाँ दस्टा ज्ञान तो मोक्ष साधन हो गया जिसको हैं अवस्था जी आ, के पहले जी हाँ अवस्था का साधन जो है इस दूसरा क्या साधन है तो दोनों के दो अतिरिक्त है ना कि दोनों के ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान नहीं है तो हमने दर्शनम करके ज्ञान या अनुभव किया है दो के इस प्रकार दो के अनुभव के अतिरिक्त अनुभव नहीं है फिर विचार करके बताइएगा तथा उत्तम उक्तम और वैसा कहा है आचार्य पंच सिख ने अयम तू अयम है ना? अयम से ले लेंगे यहाँ पर अभिवेकी पुरुष ले लेंगे अनुसार खलु वाक्य अलंकार में है त्रिशुगुणेशु कर्तु त्रिशु अकलचर क्या पुरुषे तुल्तुल्यतु तत्क्रियाक्षर और क्या है उपन्ना अनुपतन न दर्शनम अन्यत अन्य इति पंक्ति लगाइए आपे त्रि सुगुणेश कर्षु तीनों गुणों के कर्ता होने पर या कर्ता रूप तीन गुण होने पर कर्ता रूप कर्तारूप हाँ तीन गुणों के कर्ता होने पर तीन गुणों के कर्ता होने पर और आगे देखे सतक क्रिया साक्षिणी है ना उपनी सत्क्रिया साक्षी का अर्थ है उनकी क्रियाओं के साक्षी सबसे पहले निकुण तो तीनों गुणों के कार्यो के साक्षी तीनों गुणों के कार्यों का तीनों गुणों के कार्य कार्यों का साक्षी कौन है पुरुष है तीनों गुणों के कार्यों का साक्षी कौन है पुरुष साक्षी मात्र है योग योग के अनुसार तीनों गुणों का साक्षी कौन है पुरुष और पुरुष इन तीनों की अपेक्षा चतुर्थ है तीन गुणों की अपेक्षा पुरुष कैसा है चतुर्थ है ये लग गया अब ध्यान देना तो यहाँ पर उनकी क्रियाओं का साक्षी कौन है पुरुष है और तीनों की अपेक्षा क्या है चतुर्थ है और यहाँ भी इस देखना समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है तो जो पुरुषे और चतुर्थे और तस्क्रिया साक्षिणी सब में सब विषय है ना इसी में तुल्य जाति ये लगा है तो उसका भी इधर ही अन्मय होगा तो उसका फिर ये अर्थ हो जाएगा समान तथा असमान जाति वाला को पुरुष तो समान जाति वाला पुरुष कैसे असमान जाति वाला पुरुष कैसे तो आप ध्यान देंगे की यदि त्रिगुण के साथ आप तुलना करते हैं ना तो त्रिगुण जैसे कोई वस्तु है त्रिगुण एक पदार्थ है ना वैसे पुरुष भी क्या है और तो तो जैसे गुण वस्तु है वैसे ही पुरुष क्या है तो वस्तु है इस दृष्टि से क्या हो गया गुणों के तुल्य जाति वाला हो गया पुरुष अब गुण परिणामी है गुणों का महादाती रूपों में परिणाम होता है और पुरुष का कोई परिणाम नहीं होता है इसलिए गुणों के अतुल्य जाति वाला कौन हो गया पुरुष जाति वाला कैसे हुआ कि गुण जैसे वस्तु है वैसे ही पुरुष पुरुष भी एक वस्तु है मतलब जैसे गुणों का अस्तित्व है वैसे ही पुरुषों पुरुष का भी अस्तित्व है इस दृष्टि से गुणों के समान जाति वाला कौन हो गया पुरुष हो गया और गुण परिणामी है पुरुष अपरिणामी है इस दृष्टि से क्या हो गया गुणों के असुल्य जाति वाला हो गया पुरुष जाति वाला भी शुरू और अतुल्य जाति वाला पुरुष और वहाँ कार्य विशेष का विशेषण था तो पंक्ति लगायेंगे समान जाति वाले तथा असमान जाति वाले या। समान और वा हो जाएगा तुल्य जाति वाले का समान और तुल्य जाति वाले का असमान समान और असमान है पुरुष देखना तीनों गुणों के कर्ता होने पर समान तीनों गुणों के कर्ता होने पर उन क्रियाओं के साथ साक्षी समान तथा चतुर्थ पुरुष में चतुर्थ पुरुष में उत्मी मान समर्पित किए जाने वाले बुद्धि क्या करती है भोगों को किसने समर्पित कर देती प्रुष में। प्रुष में में पुरुष में की पुरुष में समर्पित किए जाने वाले स्वभावान उत्पन्न सर्व भावान का है की सभी वृत्ति कौन सुख दुख सुख दुखा जी हाँ पुरुष में समर्पित किए जाने वाले सुखादी उपन्न का का के लिए कि पुरुष में समर्पित किए जाने वाले सुखादी विषयों को पुरुष में समर्पित किए जाने वाले सुखादी विषयों को अनुपस्थान कर देखते हुए पुरुष में समर्पित किए जाने वाले सुखादी विषयों को उपन्दान का सदस्यन उनको देखते हुए या उनका अनुभव करते हुए अन्य दर्शनम न संकते अन्य ज्ञान की शंका नहीं करता है अन्य ज्ञान की शंका नहीं करता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसका दो तरह से लगा सकते हैं अन्य ज्ञान की शंका नहीं करता है तो मतलब क्या है कि पुरुष में समर्पित किए जाने वाले सुखादी विषयों का अनुभव करते हुए अन्य ज्ञान की शंका नहीं करता है तो मतलब विवेकूप ज्ञान की शंका नहीं करता है संसारी पुरुष एक यर्थ हो जाएगा और कुछ वाचस्पति ने लगाया है यहाँ दर्शन कर ज्ञान रूप पुरुष ज्ञान रूप आत्मा ज्ञान रूप आत्मा तो वहां पर जो है ना दृश्य थे अन ऐसा नहीं बल्कि जो क्या कहेंगे उसको मतलब तो दृष्टि को ही दर्शन कहेंगे दृष्टि को क्या कहेंगे वाचस्पति कहते हैं कि ज्ञान, रूप ए ए तो ज्ञान, रूप मतलब ज्ञान रूप आत्मा की शंका नहीं करता है मतलब भोग में वो आत्मा आत्मा है है है इसी भी नहीं नहीं करता करता करते हुए अन्य अन्य दर्शन मतलब की ऐसा भी अर्थ हो गया अच्छा और देखेंगे कोई मनन करना कोई बात हो तो पूछ लेंगे नहीं अब ध्यान देंगे तव तो वे तो भोगवर्गो ये दोनों भोग और अपवर्ग ये देखना बुद्धि के कार्य दोनों भोग और सौ आया ना कि पूर्व में कहे गए ना भोग और सौ आ गया तो कर पूर्व कहे है ना पूर्व में ना ऊपर परिभाषा बताई गई दोनों की बुद्धि के कार्य वे दोनों भोग और हो गए बुद्धि के कार्य कार मतलब भोग देने वाली कौन है बुद्धि है इसलिए बुद्धि का कार्य हो गया भोग और अपवर्ग वहां पर कहा गया है अपवर्ग से साधन को पुरुष के स्वरूप के उदाहरण को पुरुष के स्वरूप की अनुभूति को तो जो विवेक ख्या जो होती है ना पुरुष के स्वरूप का अनुभव जो विवेक ख्या होती है वो तो विवेक ख्या भी तो क्या है बुद्धि का ही तो परिणाम है? है और बुद्धि की, की पुरुषाकार वृत्ति विवेक है और उसके लिए ही यहाँ पर अकबर का शब्द आया है अकबर के साधन के लिए इसलिए कहते हैं बुद्धि के कार्य ये दोनों भोग और अकबरे है बुद्धि के कार्य बुद्धि तो के कार्य तथा किसमेंगी जो बुद्धि बताई सुन यहाँ पर ध्यान देना बुद्धि के कार्य तथा बुद्धि में ही विद्यमान भोग और अभुवर्ग पुरुष में कैसे कहे जाते हैं पुरुष में तो तो कौन बुद्धि के कार तथा बुद्धि में ही विद्यमान भोग और रघग पुरुष में कैसे कहे जाते हैं ये प्रश्न हो गया तो प्रश्न ध्यान देंगे जैसे कि क्या होता है कि योद्धा युद्ध करता है तो जय और पराजय किसकी होगी जो युद्ध करेगा मतलब योद्धा युद्ध करता है तो जय और पराजय वास्तव में किसकी करनी चाहिए योद्धा हो होगी जिन किसमें कही जाती है राजा, राजा।, राजा की कही जाती है किसकी कही जाती है जो वास्तव में किसकी होती है लड़ने वाले की होती है जय पराजय की वैसे ध्यान देना चाय यथा और जैसे और जैसे जय जै अथवा पराजय योद्धाओं में विद्यमान होने पर योदृषु योद्धी शब्द है जैसे ज, जैसे योद्धा में योद्धु वर्तमान है, योद्धाओं में योद्धाओं में विद्यमान और जैसे युद्ध करने वालों में विद्यमान जय अथवा पराजय उनके योद्धाओं के स्वामी राजा में कही जाती है राजा में हाँ जिस कही जाती है का होता है उपचार से जब तो कहा जाएगा उनकी लगेगी और जिस प्रकार योद्धाओं में विद्यमान जय अथवा अथवाजय योद्धाओं के स्वामी राजा में कही जाती है, ही करते है। क्योंकि सालक भोगता है क्या लेना है राज्य क्यूँकी राज क्यूँकी राजा अच्छा सा राजा उसके फल का भोगता है किसके जय अथवा और क्यूँकी योद्धा क्यूँकी राजा जय अथवा पराजय के फल का भोगता है क्यूँकी योद्धा ऐसी कह देंगे राजा राजा और किसके फल का भोगता है ठीक है क्यूँकी राजा जय अथवा पराजय के फल का भोगता है तो फल का भोगता राजा होने से जय अथवा पराजय किसकी कह दी जाएगी तो इसी प्रकार कहते हैं जैसे योद्धाओं में विद्यमान युद्ध युद्ध करने वालों में विद्यमान जय पराजय राजा की कह दी जाती है उसी प्रकार क्या है कि बुद्धि में विद्यमान बंधन और मोक्ष या भोग और अखवर्ग कहे जाते हैं क्यों क्योंकि तो पुरुष क्या है उनके फल का मोक्ता है लगाइए एवं बंद मोक्षो बुद्धों में वर्तमानों पहले पहले क्या शब्द था वो बोल अखबर के अच्छा चलिए इसी प्रकार बुद्धि में ही विद्यमान बंधन और मोक्ष पुरुष में कहे जाते हैं इस प्रकार बुद्धि में ही विद्यमान बंधन और मोक्ष पुरुष में कहे जाते हैं आगे देखेंगे इसी प्रकार बुद्धों एवं वर्तमानों बुद्धि में ही विद्यमान बंधन और मोक्ष पुरुष में कहे जाते हैं अब बंधन क्या है मोक्ष क्या है तो बताते हैं बुद्ध एवं पुरुषार्थ था आकर समाप्ति बुद्धि के पुरुषार्थ की समाप्ति न होना बुद्धि के पुरुषार्थ कौन से। के भोग और अपवर्ग एक मिनट से मतलब अपवर्ग रूप कार्यों की समाप्ति न होना बंधन है क्या कहेंगे या बुद्धि के भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजनों की समाप्ति न होना जब तक क्या इसको हम चुन सकते कहूँ पुरुषार्थ पुरुषार्थ से देखो क्या है भोग और अपवर्ग तो जब पुरुष जब बुद्धि का क्या हो जाए जब बुद्धि भोग और से यहां पर वही लेना है, है। बुद्धि के भोग तथा विवेक रूप पुरुषार्थ की समाप्ति न होना क्या है या पुरुष के भोग तथा विवेक ख्या रूप पुरुषार्थ का सम्पन्न न होना किसका सम्पन्न न होना भोग पुरुष के भोग तथा अकबर से क्या लेंगे विवेक अकबर का साधन विवेक पुरुष के भोग तथा विवेक पुरुषार्थ का संपन्न न होना या इन पुरुषार्थों को पूरा न होना क्या है, है। पुरुष के भोग तथा रूप पुरुषार्थ की पूर्णता न होना ये क्या है बंधार लग गया पुरुषार्थ अपर समाप्ति बंधा और तदर्थाओं का युक्षा तदर्थ से क्या लेना है आपका यहाँ पे पुरुषार्थ ऐसा लगाएंगे वही बुद्धि के ही बुद्धि के ही भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थों की समाप्ति होना मतलब पुरुषार्थ की पूर्णता होना पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ की पूर्णता होना क्या है मोक्ष है हाँ। तो अब ध्यान देंगे कि यदि विवेक ख्या हो गयी मोक्ष हो गया तब फिर भोग भी हो गया की नहीं हो गया सब कुछ हो गया तो तदर्था जो करते है बुद्धि के भूख तथा पुरुषार्थों की पूर्णता होना पुरुषार्थो को मोक्ष है लग गया तो अब ध्यान देना वास्तव में ये किसने है बन और मोक्ष बुद्धि में और कहा किसमें जाएगा पुरुष में मोक्ष विवेक छ्या के लिए आया है बुद्धि में ही है ठीक है अच्छा यहाँ पर ध्यान देना विवेक छ्याति के लिए पहले आया था और कार्य की पूर्णता न होना ये बाद उसका कार्य चल रहा है किसका कार्य चल रहा है बुद्धि का कार्य चल रहा है तो इसका मतलब क्या है बंधन है और बुद्धि का कार्य समाप्त हो गया इसका मतलब मोच है मोक्षा शब्दांतर से बता दिया है बारे में एक इस, इसके द्वारा ग्रहण धारण कुाना विनिवेश बुद्धौ वर्तमान पुरुष से अध्यारोपित सदभाव देखेंगे बुद्धो वर्तमाना बुद्धि में वर्तमान बुद्धि में विद्यमान बुद्धि में विद्यमान कौन ये जो प्रथम बुद्धो वर्तमान प्रथमा की वक्ति है ना तो पहले बात है सब ले ग्रहण ग्रहण करके ज्ञान मतलब क्या है कि जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब बुद्धि की वृत्तियाँ हैं तो किसमें रहेंगे बुद्धि में तो बुद्धो वर्तमाना है ग्रहण कर सद्यमान है अनु ज्ञान कर घट ज्ञान पट ज्ञान बुद्धि में विद्यमान है और धारण धारण कर स्मृति धारण का स्मृति स्मृति भी बुद्धि की है स्मृति भी रहेगी बुद्धि किसमें ग्रहण करके अनुभव धारण कर स्मृति और शब्द क्या आगे आगे ऊँ पोहो है तो ऊ कर्त हो गया उत्प्रेक्षण उ कर्त हो गया कल्पना रूप ज्ञान ऊ हुआ कल्पना क्या हुआ कल्पना तो so, कल्पना भी बुद्धि की वृत्ति है तो किसमें रहेगी बुद्धि में ऊकर्थ हो गया कल्पना और फिर क्या आ गया अपो आ गया ना अपो का अर्थ ध्यान देंगे गीता में क्या आया जा गया विस्मृति है ना मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम क्या शायद तो अपोहन का विस्मृति होगा लेख लेना पर यहाँ अपो अपोह का अर्थ कर लेना विस्मृति तो so, ग्रहण धारण ऊह ऊ क्या हुआ कल्पना अपो कर्थ क्या हुआ विस्मृति और तत्व ज्ञान अर्थ किया है यहाँ पर यथार्थ ज्ञान क्या किया है मतलब हाँ, अच्छा एक मिनट वैसे अपो कर्मृति होता है अपो कर्त स्मृति किया जा सकता है पर व्याख्याकारों ने अपो का अर्थ किया है कि युक्ति के द्वारा आरोपित युक्ति के द्वारा आरोपित धर्म को दूर करके होने वाला ज्ञान ऐसा भी अस लोगो ने कर दिया है क्या युक्ति के द्वारा आरोपित धर्म को दूर करके होने वाला ज्ञान अपो है हालांकि अपो अर्थ विस्मृति कर सकते हैं कोई तो परेशानी नहीं और यहाँ पर बाद में क्या शब्द आया तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान करता यथार्थ ज्ञान और जो शब्द ग्रहण आया था ग्रहण पे ज्ञान सामान्य लेना है अनुभव सामान्य लेना है पर ज्ञान का क्या हुआ यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और अभिनिवेश है ना अभिनिवेश कर तो होता तो मृत्यु में है लेकिन यहाँ पे अच्छाकारों ने अभिनिवेश कर्त कर दिया है तत्त्वज्ञान पूर्वक हानो उपादान रूप निश्चय क्या तत्त्वज्ञान पूर्वक हानो उपादान रूप निश्चय तत्त्वज्ञान पूर्वक तत्त्वज्ञान ज्ञान पूर्व में है और हानो उपादान रूप निश्चय मतलब ये त्याज है अथवा ग्राह्य है ऐसा निश्चय तब तुम यथार्थ ज्ञान होने के बाद में मालूम होता है ये वस्तु हमारे द्वारा त्याज्य अथवा ग्राह्य ग्रह तो हनु उपाधान रूप निश्चय मतलब इसको क्या कहेंगे अभिनिवेश तत्व ज्ञान के बाद में होने वाला ग्राह्य अथवा त्याज्य रूप से होने वाला निश्चय तो कहते हैं बुद्धि में विद्यमान ग्रहण धारण अपूप तत्व ज्ञान और अभिनिवेश पुरुष में अठारोपित अस्प वाले होते हैं पुरुष में पुरुष में अध्यारोपित अस्तित्व वाले मतलब जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसको मानना ये क्या होता है अध्यारोप mm. तो है ये बुद्धि में पुरुष में नहीं है तो पुरुष में मानना क्या है इनका अध्यारोप है तो पुरुष में इनका अध्यारोप होता है या कहिए पुरुष में इनके अस्तित्व तो अध्यारोपित है तो पुरुष में अध्यारोपित अस्तित्व वाले इनका अस्तित्व वास्तव में बुद्धि में है और पुरुष में इनका अस्तित्व अध्यारोपित है लगाया है ना कर इसके द्वारा पूर्व कथन है ना इस कथन के द्वारा बुद्धि में ही विद्यमान ग्रहण धारण को बुद्धि में अध्यारोपित सदभाव वाला जानना चाहिए जैसे उसका जैव बंधन मोक्ष को लेकर समझा रहे है ना कि बुद्धि होने पर पुरुष में कहा जाता है यहाँ पर दोबारा लगाइए कर् इसके द्वारा इस कथन के द्वारा जो पूर्ण कथन आया इस कथन के द्वारा बुद्धि में विद्यमान ग्रहण धारण तत्व ज्ञान और अभिनिवेश अभिनिवेश पुरुष में अध्यारोपित सद्भाव वाले कहे जाते हैं याद सद्भाव वाले है ऐसा जानना चाहिए क्योंकि ऐसा क्योंकि क्योंकि पुरुष उनके फल का होता है क्योंकि पुरुष उनके फल का बोलता है इसलिए किसमें जानना चाहिए तो इसलिए पुरुष में कहे हैं किस कहे जाते हैं ये पुरुष में कहे जाते हैं कोई असुविधा हो तो पूछेंगे लगाइए ये वो बच्चे बच्चे पूरा प्रपंख क्या है है है करने के लिए स्वरूप सामान्य नहीं बल्कि स्वरूप विशेष स्वरूप सामान्य तो सबका एक जैसा होगा स्वरूप विशेष प्रसन्न प्रसव होगा किन्तु दृश्य गुणों के स्वरूप विशेष का अवधारण करने के लिए या स्वरूप विशेष का निश्चय करने के लिए किन्तु दृष्ट गुणों के स्वरूप विषय का स्वरूप विशेष का निश्चय करने के लिए इदम सूत्रम आरभ्य से या सूत्र आरम्भ किया जाता है पूर्व सूत्र में क्या बताया था दृश्य का स्वरूप बताया था अच्छा और यहाँ पर स्वरूप विशेष वहाँ क्या है कि यहाँ पे विशेष कहा जाएगा तो पूर्व सूत्र के विषय से इस सूत्र का विषय विलक्षण है पूर्व सूत्र के विषय से इस सूत्र का विषय विशेष टू आ गया दृश्य नाम तू तो गुणान विलक्षण तो दूसरा है ठीक है ओम पूर्णमद पूर्णमित